धमो नंगल मुकेम अंस संयमो तब देवा वीत नमस जसधम मे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 लिए नहीं कि तब दो रूपों में विभाजित हो सकता है बल्कि इसलिए कि हम उसे बिना विभाजित किए नहीं समझ सकते हम जहां खड़े हैं हमारी समस्त यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी और हम अपने बाहर खड़े हैं हम वहां खड़े हैं जहां हमें नहीं होना चाहिए हम वहां नहीं खड़े हैं जहां हमें होना चाहिए हम अपने को ही छोड़कर अपने से ही चित होकर अपने से ही दूर खड़े हम दूसरों से अजनबी है ऐसा नहीं हम अपने से अजनबी हैं इट्स टू आवर दूसरों का तो शायद हमें थोड़ा बहुत पता भी हो अपना उतना भी पता नहीं तब तो विभाजित नहीं हो सकता लेकिन हम विभाजित मनुष्य हैं, हम अपने से ही विभाजित हो गए इसलिए हमारी समझ के बाहर होगा अविभाज महावीर उसे दो हिस्सों में बांटते हैं हमारे कारण इस बात को ठीक से पहले समझ ले हमारे कारण ही दो हिस्सों में बांटते हैं अन्यथा महावीर जैसी चेतना को बाहर और भीतर का कोई अंतर नहीं रह जाता जहां तक अंतर है वहां तक तो महावीर जैसी चेतना का जन्म नहीं होता जहां भेद है जहां फासने है, जहां खंड है वहां तक तो महावीर की अखंड चेतना जन्म भी नहीं है महावीर तो वहाँ है जहाँ सब अखंड हो जाता है जहाँ बाहर भीतर का ही एक छोर हो जाता है और जहाँ भीतर भी बाहर का ही एक छोर हो जाता है, जहाँ भीतर और बाहर एक ही लहर के दो अंग हो जाते जहाँ भीतर और बाहर दो वस्तुएं नहीं किसी एक ही वस्तु के दो पहलू हो जाते इसलिए ये विभाजन हमारे लिए है महावीर ने वाह और अंतर तप दो हिस्से किए हैं उचित होता ठीक होता कि अंतर तप को महावीर पहले रखते हैं, क्योंकि अंतर ही पहले है वो जो आंतरिक है वही प्राथमिक लेकिन महावीर ने अंतर तप को पहले नहीं रखा है पहले रखा है वाह तप को क्योंकि महावीर दो ढंग से बोल सकते हैं और इस पृथ्वी पर दो ढंग से बोलने वाले लोग हुए हैं एक वे लोग जो वहां से बोलते हैं जहाँ वे खड़े हैं एक वे लोग जो वहां से बोलते हैं जहाँ सुनने वाला खड़ा है महावीर की करुणा उन्हें कहती है वे वहीं से बोलें जहाँ सुनने वाला खड़ा है महावीर के लिए आंतरिक प्रथम है लेकिन सुनने वाले के लिए आंतरिक द्वितीय वाह प्रथम है, वा है तो महावीर जब वाह को पहले रखते हैं तो केवल इस कारण कि हम बाहर हैं लेकिन इससे सुविधा तो होती है समझने में लेकिन आचरण करने में असुविधा भी हो जाती है। सभी सुविधाओं के साथ जुड़ी हुई असुविधाएं महावीर ने चूंकि वाह को पहले रखा इसलिए महावीर के अनुयायियों ने वाह को प्राथमिक समझा वहां भूल हुई और तब तो वाह को करने में ही लगे रहने की लंबी धारा चली और आज करीब करीब स्थिति ऐसी आ गई है कि वाह ही पूरा नहीं हो पाता तो आंतरिक तप तक जाने का सवाल नहीं उठता वाह ही जीवन को डुबा लेता है और वाह कभी पूरा नहीं होगा जब तक कि आंतरिक तप पूरा न हो इसे भी ध्यान में ले लेकिन चीज है इसलिए कोई सोचता हूँ कि वाह तब पहले पूरा हो जाए तब मैं अंतर तक पर प्रवेश करूंगा तो वाह तब कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि वाह तब स्वयं आधा हिस्सा है वो पूरा नहीं हो सकता है जैन साधना जहां भटक गई वो ये जगह है वाह तक पहले पूरा हो जाए तो फिर आंतरिक तप में उतरेंगे वह तब कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वाह जो है वो अधूरा ही है वो तो पूरा तभी होगा जब आंतरिक तप भी पूरा हो इसका ये अर्थ हुआ कि अगर ये दोनों तप सांस चलें तो ही पूरे हो पाते अन्यथा पूरे नहीं हो पाते लेकिन विभाजन ने हमें ऐसा समझा दिया कि पहले हम बाहर को तो पूरा कर ले पहले हम बाहर को तो साधने, फिर हम भीतर की यात्रा करेंगे अभी जब बाहर का ही नहीं सज रहा है तो भीतर की यात्रा कैसे हो सकती ध्यान रहे तप एक ही है बाह और भीतर सिर्फ काम चलाओ विभाजन अगर कोई अपने पैरों को स्वस्थ करना चाहे और सोचे कि पहले पैर स्वस्थ हो जाएं, फिर सिर स्वस्थ कर लेंगे तो वो गलती में है शरीर एक है और शरीर का स्वास्थ्य पूरा होता है अभी तक वैज्ञानिक सोचते थे कि शरीर के अंग बीमार पड़ते हैं लोकल होती है बीमारी हाथ बीमार होता है पैर बीमार होता है लेकिन अब धारणा बदलती चली जा रही अब वैज्ञानिक कहते हैं कि जब एक अंग बीमार होता है तो वो इसलिए बीमार होता है की पूरा बीमार हो गया होता है हाँ एक अंग से बीमारी प्रकट होती है लेकिन वो एक अंग की नहीं होती मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व ही बीमार हो जाता है यद्यपि बीमारी उस अंग से प्रकट होती है जो सर्वाधिक कमजोर है लेकिन व्यक्ति तो पूरा बीमार हो जाता है। इसलिए हेपोट्रिटिस ने जिसने की पश्चिम में चिकित्सा को जन्म दिया उसने कहा था ट्रीट द डिसीज बीमारी का इलाज करो लेकिन अभी पश्चिम के अनेक मेडिकल कॉलेजेज में वो तख्ती हटा दी गई और वहाँ लिखा हुआ ट्रीट देश बीमारी का इलाज मत करो बीमार का इलाज करो क्योंकि बीमारी लोकलाइज होती है बीमार तो फैला हुआ होता है असली सवाल नहीं है बीमारी असली सवाल है बीमार पूरा व्यक्तित्व अंतर और वाह पूरे व्यक्तित्व के हिस्से हैं इन्हें साइमल्टेनियसली युगपथ प्रारंभ करना पड़ेगा विवेचन जब हम करेंगे तो विवेचन हमेशा वन डायमेंशनल होता है मैं पहले एक अंग की बात करूंगा फिर दूसरे की फिर तीसरे की फिर चौथे की स्वभाव था चारों अंगों की बात एक साथ कैसे की जा सकती है भाषा वन डायमेंशनल है एक रेखा में मुझे बात करनी पड़ेगी पहले मैं आपके सिर की बात करूंगा फिर आपके हृदय की बात करूंगा फिर आपके पैर की बात करूंगा तीनों की बात एक साथ नहीं कर सकता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं की तीनों एक साथ नहीं है वो तीनों एक साथ है आपका सिर आपका हृदय आपके पैर वो सब युगपत एक साथ है अलग अलग नहीं है चर्चा करने में बांट लेना पड़ता है लेकिन अस्तित्व में इकट्ठे हैं। तो ये जो चर्चा मैं करूँगा बारह हिस्सों की छह वाह और छह आंतरिक चर्चा के लिए क्रम होगा एक दो तीन चार लेकिन जिन्हें साधना है उनके लिए क्रम नहीं होगा एक साथ उन्हें साथ साधना होगा तभी पूर्णता उपलब्ध होती है अन्यथा पूर्णता उपलब्ध नहीं होती भाषा से बड़ी भूलें पैदा होती क्योंकि भाषा के पास एक साथ बोलने का कोई उपाय नहीं मैं यहां हूं अगर मैं बाहर जाकर ब्यौरा दू कि मेरी सामने की पंक्ति में कितने लोग बैठे थे तो मैं पहले पहले का नाम दूंगा फिर दूसरे का फिर तीसरे का फिर चौथे का मेरे बोलने में क्रम होगा लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए उनके बैठने में क्रम नहीं है वे एक साथ यहाँ मौजूद हैं अस्तित्व इकट्ठा है एक साथ है भाषा क्रम बना देती है उसमें कोई आगे हो जाता है कोई पीछे हो जाता है लेकिन अस्तित्व में कोई आगे पीछे नहीं होता इतनी बात ख्याल लेने ले, फिर हम महावीर के वाह तप से शुरू करें वाह तप में महावीर ने पहला तप कहा है अनशन अनशन के संबंध में जो भी समझा जाता है वो गलत है अनशन के संबंध में जो छिपा हुआ सूत्र है जो इजोटेरिक है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बिना अनशन का कोई अर्थ नहीं जो वो है जो गुढ़ अनशन की प्रक्रिया है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं उसे समझ के आपको नई दिशा का बोध होगा। है मनुष्य के शरीर में दोहरे यंत्र डबल मैकेनिज्म और दोहरा यंत्र इसलिए है ताकि इमरजेंसी में संकट के किसी क्षण में एक यंत्र काम न करे तो दूसरा कर सके एक यंत्र तो जिससे हम परिचित हैं हमारा शरीर आप भोजन करते हैं शरीर भोजन को पचाता है खून बनाता है हड्डियां बनाता है मांस मज्जा बनाता है ये साधारण यंत्र लेकिन कभी कोई आदमी जंगल में भटक तो जाए या सागर में नाव डूब जाए और कई दिनों तक किनारा न मिले तो भोजन नहीं मिलेगा तब शरीर के पास एक इमरजेंसी अरेंजमेंट है एक संकटकालीन व्यवस्था है तब शरीर को भोजन तो नहीं मिलेगा लेकिन भोजन की जरूरत तो जारी रहेगी क्योंकि सांस भी लेना हो हाथ भी हिलाना हो जीना भी हो तो भोजन की जरूरत है ईंधन की जरूरत है आपका ईंधन नहीं मिले तो आपके शरीर के पास एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो संकट की घड़ी में आपके शरीर के भीतर जो इकट्ठा ईंधन है उसको ही उपयोग में लाने लगे तो शरीर के पास एक दूसरा इनर मैकेनिज्म है अगर आप सात दिन भूखे रहे तो शरीर अपने को ही पचाना शुरू कर देता है भोजन आपको नहीं ले जाना पड़ता आपके भीतर की चर्बी ही भोजन बननी शुरू हो जाती है इसलिए उपवास में आपका एक पौध भजन रोज गिरता चला जाएगा वो एक आपकी ही चरबी आप बचा गए कोई नब्बे दिन तक साधारण स्वस्थ आदमी मरेगा नहीं क्योंकि इतना रिजर्वायर इतना संग्रहित तत्व तो शरीर के पास है कि कम से कम तीन महीने तक वो अपने को बिना भोजन के जिला सकता है ये दो हिस्से हैं शरीर के एक शरीर की व्यवस्था सामान्य है दैनन्दिन है असमय के लिए संकट की घड़ी के लिए एक और व्यवस्था है जब शरीर बाहर से भोजन न पा सके तो अपने भीतर संग्रहित भोजन को बचाना शुरू करते हैं। की प्रक्रिया का राज यह है कि जब शरीर की एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पर संक्रमण होता है आप बदलते हैं तब बीच में कुछ क्षणों के लिए आप वहां पहुंच जाते हैं जहां शरीर नहीं होता वही उसका सीक्रेट है जब भी आप एक चीज से दूसरे पर बदलाव करते हैं एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाते हैं तो एक क्षण ऐसा होता है जब आप किसी भी सीढ़ी पर नहीं होते जब आप एक स्थिति से दूसरी स्थिति में छलांग लगाते हैं तो बीच में गैप अंतराल हो जाता है जब आप किसी भी स्थिति में नहीं होते फिर भी होते हैं शरीर की एक व्यवस्था है सामान्य भोजन की अगर यह व्यवस्था बंद कर दी जाए तो अचानक आपको दूसरी व्यवस्था पर रूपांतरित होना पड़ता है और इस बीच कुछ क्षण है जब आप आत्म स्थिति में होते उन्ही क्षणों को पकड़ना अनशन उपयोग है इसलिए जो आदमी अंशन का अभ्यास करेगा वो अंशन का फायदा नहीं उठा पाएगा ख्याल रखें जो अंशन का अभ्यास करेगा वो अंशन का फायदा नहीं उठा पाएगा अंशन सडन प्रयोग है आकस्मिक अचानक जितना अचानक होगा जितना आकस्मिक होगा उतना ही अंतराल का बोध होगा अगर आप अभ्यासी हैं तो आप इतने कुशल हो जाएंगे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने में कि बीच का अंतराल आपको पता ही नहीं चलेगा इसलिए अभ्यासियों को अनशन से कोई लाभ नहीं होता और अभ्यास करने की जो प्रक्रिया है वो यही है कि आपको बीच का अंतराल पता न चले एक आदमी धीरे धीरे अभ्यास करता रहे तो वो इतना कुशल हो जाता है कि कब उसने स्थिति बदल ली उसे पता नहीं चलता हम रोज स्थिति बदलते हैं लेकिन अभ्यास के कारण पता नहीं चलता रात आप सोते हैं, जागने के लिए शरीर दूसरे मैकेनिज्म का उपयोग करता है सोने के लिए दूसरे दोनों के मैकेनिज्म अलग हैं, दोनों का यंत्र अलग है आप उसी यंत्र से नहीं जागते जिससे आप सोते हैं। इसीलिए तो अगर आपका जागने का यंत्र बहुत ज्यादा सक्रिय हो तो आप सो नहीं पाते उसका और कोई कारण नहीं है आप दूसरी व्यवस्था में प्रवेश नहीं कर पाते पहली ही व्यवस्था में अटके रह जाते अगर आप दुकान धंधे और काम की बात सोचे चले जा रहे हैं तो आपके जागने का यंत्र काम करता चला जाता है जब तक वो काम करता है तब तक चेतना उससे नहीं हट सकती चेतना तभी हटेगी जब वहां आपका काम बंद हो जाए तो तत्काल शिफ्ट हो जाएगी चेतना दूसरे यंत्र पर चली जाएगी जो निद्रा का है लेकिन हमें इतना अभ्यास है कि हमें पता नहीं चलता बीच के गैप का वो जो जागने और नींद के बीच जो क्षण आता है वो भी वही है जो भोजन छोड़ने और उपवास के बीच में आता है इसलिए तो आपको नींद में भोजन की जरूरत नहीं पड़ती आप 10 घंटे सोए रहे तो भी भोजन की जरूरत नहीं पड़ती 10 घंटे जागे तो भोजन की जरूरत पड़ती है आपको पता है ध्रुव प्रदेश में पोलर बियर होता है भालू होता है बर्फ साइबेरिया में छह महीने जब बर्फ भयंकर रूप से पड़ती है तो कोई भोजन नहीं मिलता तो वो सो जाता है बर्फ के नीचे दब तो सो जाता है वो उसकी ट्रिक वो उसकी तरकीब क्योंकि नींद में तो भूख नहीं लगती वो छह महीने सोया रहता छ महीने के बाद वो तभी जगता है जब भोजन फिर मिलने की सुविधा शुरू हो जाती आपके भीतर जो निद्रा का यंत्र है वहां आपको भोजन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो यंत्र वही यंत्र है जो उपवास में प्रकट होता है वो आपका इमरजेंसी जरमेंट खतरे की स्थिति में उसका उपयोग करना होता है इसलिए आप जान के हैरान होंगे अगर बहुत खतरा पैदा हो जाए तो आदमी नींद में चला जाता है या आप जान के हैरान होंगे अगर इतना खतरा पैदा हो जाए कि आप अपने मस्तिष्क से उसका मुकाबला न कर सकें तो आप नींद में चले जाएंगे आप बेहोश हो जाते हैं बहुत दुख हो जाए तो उसका और कोई कारण नहीं इतना दुख हो जाता है कि आपका जागृत मस्तिष्क उसको सहने में असमर्थ है तो तत्काल शिफ्ट हो जाता है और गहरी तंदरा में चला जाता है बेहोश हो जाता है बेहोशी दुख से बचने का उपाय हम अक्सर कहते हैं कि मुझे बड़ा असह दुख है लेकिन ध्यान रहे असह दुख कभी नहीं होता असह होने के पहले आप बेहोश हो जाते जब तक सहनी होता है तभी तक आप होश में होते जैसे ही असहनीय हो जाता है आप बेहोश हो जाते इसलिए असह दुख को कोई आदमी कभी नहीं भोग पाता भोग ही नहीं सकता इंतजाम ऐसा है कि असह दुख होने के पहले आप बेहोश हो जाएंगे इसलिए मरने के पहले अधिक लोग बेहोश हो जाते क्योंकि मरने के पहले जिस यंत्र से आप जी रहे थे उसकी अब कोई जरूरत नहीं रह जाती चेतना शिफ्ट हो जाती है उस यंत्र पर जो इस यंत्र के पीछे छिपा है मरने के पहले आप दूसरे यंत्र पर उतर जाते हैं मनुष्य के शरीर में दोहरा शरीर है एक शरीर है जो दैनंदिन काम का है जागने का उठने का बैठने का बात करने का सोचने का व्यवहार का एक और यंत्र है छिपा हुआ भीतर गुह जो संकटकालीन है कंथन का प्रयोग उस संकटकालीन यंत्र में प्रवेश का है इस तरह के बहुत से प्रयोग हैं जिनसे मध्य का गैप मध्य का जो अंतराल है वो उपलब्ध होता है सूफियों ने अनशन का उपयोग नहीं किया सूफियों ने जागने का उपयोग किया है एक ही बात है उसमें फर्क नहीं है प्रयोग अलग है परिणाम एक है। सूफियों ने रात में जागने का प्रयोग किया है सो मत जागे रहो इतने जागे रहो जब नींद पकड़े तो मत नींद में जाओ जागे ही रहो जागे ही रहो जागे ही रहो अगर जागने की चेष्टा जारी रही और जागने का यंत्र थक गया और बंद हो गया और एक क्षण को भी आप उस हालत में रह गए जब जागना भी ना रहा और नींद भी ना रही तो आप बीच के अंतराल में उतर जाएंगे इसलिए सूफियों ने नाइट विजिलेंस को रात्रि जागरण को बड़ा मूल्य दिया महावीर ने उसी प्रयोग को अंथन के द्वारा किया है वही प्रयोग है तंत्र का एक अद्भुत ग्रंथ है विज्ञान भैरव उसमें शंकर ने पार्वती को ऐसे सैकड़ों प्रयोग कहे हर प्रयोग दो पंक्तियों का है हर प्रयोग का परिणाम वही है कि बीच का गैप आ जाए शंकर कहते हैं श्वास भीतर जाती है श्वास बाहर जाती है पार्वती तू तो दोनों के बीच में ठहर जाना तो तू स्वयं को जान लेगी जब श्वास बाहर भी न जा रही हो और भीतर भी न आ रही हो तब तू ठहर जाना बीच में दोनों के किसी से प्रेम होता है किसी से घृणा होती है वहां ठहर जाना जब प्रेम भी नहीं होता और घृणा भी नहीं होती दोनों के बीच में ठहर जाना तू स्वयं को उपलब्ध हो जाएगी दुख होता है सुख होता है तो वहां ठहर जाना जहां न दुख है न सुख है बीच में मध्य में और तू ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगी अनशन उसी का एक व्यवस्थित प्रयोग है और महावीर ने अनशन क्यों चुना मैं मानता हूं दो सांसों के बीच में ठहरना बहुत कठिन मामला है क्योंकि श्वास जो है वो नॉन वॉलेंटरी वह की इच्छा से नहीं चलती वह आपकी बिना इच्छा के चलती रहती है। आपकी कोई जरूरत नहीं होती उसके लिए आप रात सोए रहते हैं तब भी चलती रहती भोजन नहीं चल सकता सोने में भोजन वॉलेंटरी है आपकी इच्छा से रुक भी सकता है चल भी सकता है आप ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं आप भूखे भी रह सकते हैं तीस दिन लेकिन बिना स्वास्थ्य के नहीं रह सकते स्वास्थ्य तो थोड़े से क्षण भी बिना रह जाना मुश्किल हो जाएगा और बिना श्वास के अगर थोड़े से रहे तो इतने बेचैन हो जाएंगे कि तो उस बेचने में वो जो बीच का गैप है वो दिखाई नहीं पड़ेगा बेचैनी ही रह जाएगी इसलिए महावीर ने श्वास का प्रयोग नहीं कहा महावीर ने एक वॉलेंटरी हिस्सा चुना भोजन वॉलंटरी हिस्सा है नींद भी सूफियों ने जो चुना है वो भी थोड़ी कठिन है क्योंकि नींद भी नॉन वॉलेंटरी है आप अपनी कोशिश से नहीं ला सकते आती है तो आवाज आती नहीं आती तो लाख उपाय करो नहीं आती नींद भी आपके बस में नहीं है नींद भी आपके बाहर है बहुत कठिन है नींद पर बस करना महावीर ने बहुत सरल सा प्रयोग चुना जिसे बहुत लोग कर सके भोजन एक तो सुविधा ये है कि 90 दिन तक न भी करें तो कोई खतरा नहीं है अगर 90 दिन तक बिना सोए रह जाए तो पागल हो जाएंगे 90 दिन तो बहुत दूर है नौ दिन भी अगर बिना सोए रह जाए तो पागल हो जाएंगे सब ब्लर्ड हो जाए पता नहीं चलेगा कि जो देख रहे हैं वो सपना है या सच अगर नौ दिन आप न सोएंत्र तो इस हाल में जो लोग बैठे हैं वो सच में बैठे हैं कि आप कोई सपना देख रहे हैं आप फर्क ना कर पाएंगे ब्लर्ड हो जाएगा नींद और जागरण ऐसा कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि कुछ पक्का ना रहेगा कि क्या हो रहा है आप जो सुन रहे हैं वो वस्तुतः बोला जा रहा है या सिर्फ आप सुन रहे हैं ये तय करना मुश्किल हो जा और खतरनाक भी है क्योंकि विक्षिप्त होने का पूरा डर आज माओ के अनुयायी चीन में जो सबसे बड़ी पीड़ा दे रहे हैं अपने से विरोधियों को वो उनको न सुने देने की भूखा मार के आप ज्यादा परेशान नहीं कर सकते क्योंकि सात आठ दिन के बाद भूख बंद हो जाती है शरीर दूसरे अंत पे चला जाता है सात आठ दिन के बाद भूख नहीं लगती भूख समाप्त हो जाती है क्योंकि शरीर नए ढंग से भोजन पाना शुरू कर देता है भीतर से भोजन पाना शुरू कर देता है लेकिन नींद बहुत मुश्किल मामला है सात दिन भी आदमी को बिना सोए रख दिया जाए वो विक्षिप्त हो जाता है और वलमरेबल हो जाता है सात दिन अगर किसी को न सोने दिया जाए उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा डमाडोल हो जाती है उससे फिर आप कुछ भी कहें वो मानना शुरू कर देता है इसलिए सात या नौ दिन चीन में विरोधी को बिना सोया रखेंगे और सिर्फ कम्युनिज्म का प्रचार उसके सामने किया जाएगा कम्युनिज्म की किताब पढ़ी जाएगी माओ का संदेश सुनाया जाएगा और अब वो इस हालत में नहीं होता की रेसिस्ट कर सके की तुम जो कह रहे हो वो गलत तर्क टूट जाता है नींद के विकृत होने के साथ ही तर्क टूट जाता है अब उसको मानना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं नीम का प्रयोग महावीर ने नहीं किया अनशन का प्रयोग किया मनुष्य के हाथ में जो सर्वाधिक सुविधापूर्ण सर्वतम प्रयोग है दो यंत्रों के बीच में ठहर जाने का वो भोजन है लेकिन आप अगर अभ्यास कर लें तो अर्थ नहीं रह जाएगा ये प्रयोग आकस्मिक है आपने भोजन नहीं लिया है और जब आपने भोजन नहीं लिया है तब ध्यान रखें ना तो भोजन का ना उपवास का ध्यान रखें उस मध्य के बिंदु का कि वो कब आता है आंख बंद कर लें और अब भीतर ध्यान रखें कि शरीर का यंत्र कब स्थिति बदलता है तीन दिन में चार दिन में पांच दिन में सात दिन में कभी स्थिति बदली जाएगी और जब स्थिति बदलता है आप बिल्कुल दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं। आपको पहली तरफ पता चलता है कि आप शरीर नहीं है न तो वो शरीर जो अब तक काम कर रहा था और ना ये शरीर जो अब काम कर रहा है दोनों के बीच में एक क्षण का बोध भी कि मैं शरीर में नहीं हूं मनुष्य के जीवन में अमृत का द्वार खोल देता है लेकिन महावीर के पीछे जो परंपरा चल रही है वह इंसन का अभ्यास कर रही अभ्यासी है वर्ष वर्ष अभ्यास कर रहे हैं जीवन भर अभ्यास कर रहे हैं वे इतने अभ्यासी हो गए हैं जितने अभ्यासी उतने अंधे हैं. अब उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा जैसे आप अपने घर जिस रास्ते पर रोज रोज आते हैं उस रास्ते पर आप अंधे होकर चलने लगते है फिर आपको उस रास्ते पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता लेकिन जब कोई आदमी पहली दफा उस रास्ते पर आता है उसे सब दिखाई पड़ता है अगर आप कश्मीर जाएंगे तो डल झील पर आपको जितना दिखाई पड़ता है वो जो माझी आपको घुमा रहा है उसको दिखाई नहीं पड़ता वो अंधा हो जाता अभ्यास अंधा कर देता है इसे थोड़ा समझ ले वो इतनी बार देख चुका है कि देखने की कोई जरूरत नहीं रह जाती वो बिना देखे चलाता रहता है इसलिए जिनके साथ हम रहते हैं उनके चेहरे हमें दिखाई नहीं पड़ते जिनके साथ हम रहते हैं उनके चेहरे हमें दिखाई नहीं पड़ते अगर ट्रेन में आपको कोई अजनबी मिल गया है तो उसका चेहरा आपको अभी भी याद हो सकता है लेकिन अपनी माँ का या अपने पिता का चेहरा आप आंख बंद करके याद करेंगे तो ब्लर्ड हो जाएगा याद नहीं आएगा न याद करें तो आपको लगेगा कि मुझे मालूम है कि मेरे पिता का चेहरा कैसा है आंख बंद करें और याद करें तो आप पाएंगे खो गया नहीं मिलता कैसा पिता का चेहरा फिर भी दूर है आप अपना चेहरा तो रोज आईने में देखते हैं आंख बंद करें और याद करें खो जाएगा नहीं मिलेगा आप अंधे की तरह आईने के सामने देख लेते हैं अभ्यास पक्का है अभ्यास अंधा कर देता है और जो सूक्ष्म चीजें हैं वो दिखाई नहीं पड़ती और ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है भोजन और अनशन के बीच का जो संक्रमण है ट्रांसमिशन है वो बहुत सूक्ष्म और बारीक बहुत डेलीकेट है बहुत नाजुक है जरा से अभ्यास से आप उसको चूक जाएंगे वो आपको ख्याल में नहीं आएगा इसलिए अनसन का भूल के अभ्यास ना करें कभी अचानक उसका उपयोग बड़ा कीमती बहुत अद्भुत है जैसे अचानक आप यहाँ सोए थे इस कमरे में और आपकी नींद खुले और आप पाए कि आप दल झील पर है तो आपकी मौजूदगी जितनी सघन होगी इतनी आप यहां से यात्रा करके दल झील पर जाएं तो नहीं होगी आप अचानक आंख खोलें और पाए तो आप घबरा जाएंगे चौक जाएंगे कि मैं कहा सोया था और कहा हूं ये क्या हो गया आप इतने कॉन्स होंगे इतने सचेतन होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है गुरजी एफ के पास जो लोग जाते थे साधना के लिए और ये आदमी इस पचास वर्षों में बहुत कीमती आदमी था तो गुरजीएफ यही काम करता था लेकिन बिल्कुल उल्टे ढंग से और कोई जैन न सोच सकेगा कि गुरजीएफ और महावीर के बीच कोई भी नाता हो आप और गुरजीएफ के पास जाते तो पहले तो वो आपको बहुत ज्यादा खाना खिलाना शुरू करता इतना की आपको लगे मर जाऊंगा इतना खाना खिलाना शुरू करता क्या आपको लगे मैं मर जाऊंगा वो जिद करता था कई लोग तो इसलिए भाग जाते थे कि उतना खाना खाने के लिए राजी नहीं हो सकते थे रात दो बजे तक वो खाना खिलाता वो इतना आग्रह करता हो गुरुजी जैसा आदमी अगर आपसे आग्रह करे या महावीर आपके सामने थाली में रखते चले जाए कुछ तो आपको इनकार करना भी मुश्किल होगा और गुरुजी था कि कहता कि ऑफ की ओर खिलाते ही चला जाता वो इतना ओवर फ्लो हो जाए भोजन वो दस पांच दिन आपको इतना खिलाता है कि आप खिलाने के खाने की व्यवस्था से इस बुरी तरह अरुचि कर हो जाता ध्यान रहे अनशन भोजन में रुचि पैदा कर सकता है अत्यधिक भोजन अरुचि पैदा कर देता है वो इतना खिलाता इतना खिलाता कि आप घबरा जाते भागने को हो जाते कहते कि मर जाएंगे क्या कर रहे हैं आप पेट ही पेट का स्मरण रहता है चौबीस घंटे तब अचानक वो आपको अनशन करा देता तब गैप बड़ा हो जाता बहुत ज्यादा खाने से एकदम न खाने पे धक्का दे देता तो जो बीच की जगह है वो थोड़ी बड़ी हो जाती क्योंकि एकदम बहुत खाना एक अति एकदम दूसरी अति पर धक्का दे देता दस दिन इतना खिलाया कि आप रो रहे थे हाथ पर जोड़ रहे थे क्या वो न खिलाएं ग्यारहवीं दिन सुबह उसने कहा कि खाना बंद गैप को बड़ा किया उसने उस खाना बंद में आपको अभी तक भोजन का स्मरण था अब भोजन एकदम बंद गुरजी गरम पानी में नहलाता इतना कि आपको जलने लगे और फिर ठंडे फवारे के नीचे खड़ा कर देता और कहता बी अवेयर ऑफ द गैप वो जो गरम पानी में शरीर तप्त हो गया पसीना पसीना हो गया फिर एकदम ठंडे पानी में डाल दिया बर्फीले अक्सर वो ऐसा करता कि आग अंगीठ से जला के बिठा देता बाहर बर्फ पड़ रही पसीना पसीना हो जाते हैं में लगते है कि मैं मर जाऊंगा जल जाऊंगा मुझे बाहर निकालो मगर वो न मानता अचानक वो दरवाजा खोलता कहता, भागो सामने की झील में बर्फीले में घूम जाओ और वो कहता कि बी अवेयर ऑफ द गैप गर्म से एकदम ठंडे में जो अति है उसके बीच में जो संक्रमण का क्षण है उसका ध्यान रखना और न मालूम कितने लोगों को वो गैप दिखाई पड़ा दिखाई पड़ेगा महावीर के अंशन में भी वही प्रयोग है मध्य का बिंदु ख्याल में आ जाए जब हम एक शरीर से दूसरे शरीर पर बदलते हैं बदलाहट करते हैं जैसे एक नाव से कोई दूसरी नाव पर बदलाहट कर रहा हो एक क्षण को दोनों नाव छूट जाती एक क्षण को वो बीच में होता है छलांग लगाई अभी पहली नाव से हट गया और दूसरी नाव में नहीं पहुंचा अभी झील के ऊपर ठीक वैसी ही छलांग भीतर अंशन में लगती है और उस छलांग के क्षण में अगर आप होश से भर जाएं, जागृत होकर देख लें तो आपको पहली बार एक क्षण भर के लिए एक जरा सा अनुभव एक दृष्टि एक द्वार खुलता हुआ मालूम पड़ेगा वही अंशन का उपयोग है लेकिन जैन साधु है वह अंशन का अभ्यास कर लेता उसे वो कभी नहीं मिलेगा वो अभ्यास की बात नहीं वो आकस्मिक प्रयोग है अभ्यास तो उसी बात को मार डालेगा जिस बात के लिए प्रयोग है इसलिए भूल के अंशन का अभ्यास मत करो। आकस्मिक अचानक छलांग लगा लेना एक अति से दूसरी अति पर ताकि बीच का हिस्सा ख्याल में आ जाए अगर आपको विश्राम में जाना हो तो किताबें हैं जो आपको समझाती हैं कि बस लेट जाएं एंड जस्ट रिलैक्स और विश्राम करें आप कहेंगे कैसे अगर मालूम ही होता जस्ट रिलैक्स इतना आसान होता तो हम पहले ही कर गए होते आप कहते हैं कि बस लेट जाओ और रिलैक्स कर जाओ विश्राम में चले जाओ कैसे चले जाए लेकिन जेन फकीर ऐसी सलाह नहीं देते जापान में जो आदमी नहीं सो पाता विश्राम नहीं कर पाता वो उसको कहते हैं पहले बी थिंग्स एज मच एज यू कैन हाथ पैरों को खींचो जितने मस्तिष्क को खींच सकते हो खींचो हाथ पैरों को जितना तनाव दे सकते हो दो बिल्कुल पागल की तरह अपने शरीर के साथ व्यवहार करो जितने तुम तन सकते हो तनो रिलैक्स भर होना तनो बी टेंस वो तो कहते हैं मस्तिष्क को जितना सिकोड़ सकते हो माथे की रेखाएं जितनी पैदा कर सकते हो करो सारे अंगों को ऐसे सिकोड़ लो कि जैसे कि बस आखिरी क्षण आ गया सारी शक्ति को सिकोड़ के खींच डालो और जब एक शिखर आता है तनाव का तब जैन फकीर कहता है ना nah, रिलैक्स अब छोड़ दो आप एक अति से ठीक दूसरी अति में गिर जाते और जब आप एक अति से दूसरी अति में गिरते हैं तो बीच में वो क्षण आता है मध्य का जहां स्वयं का पहला स्वाद मिलता है एक तो बहुत प्रयोग है लेकिन सब प्रयोग एक अति से दूसरी अति में जाने के कहीं से भी एक अति से दूसरी अति में प्रवेश कर जाओ अगर अभ्यास हो गया तो मध्य का बिंदु छोटा हो जाता है इतना छोटा हो जाता है कि पता भी नहीं चलता उसका फिर कोई दोष नहीं होता अनसन कुछ और दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए कि महावीर का जोर अनसन पर बहुत ज्यादा था कारण क्या होंगे एक तो मैंने यह कहा यह तो उसका इजोफेरिक उसका आंतरिक हिस्सा है उसका गौहतम हिस्सा है उसका राज उसका सीक्रेट तो इसमें है लेकिन और क्या बातें थी महावीर जानते हैं और जो भी प्रयोग किए इस समय वे भी जानते हैं कि शरीर से इस शरीर से आपका जो संबंध है वो भोजन के द्वारा है इस शरीर और आपके बीच जो सेतु है वो भोजन है अगर ये जानना हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं तो उस छो में जानना आसान होगा जब आपके शरीर में भोजन बिल्कुल नहीं है जोड़ने वाला लिंक जब बिल्कुल नहीं है तभी जानना आसान होगा कि मैं शरीर नहीं हूं जोड़ने वाली चीज जितनी ज्यादा शरीर में मौजूद है उतना ही जानना मुश्किल होगा भोजन ही जोड़ता है इसलिए भोजन के अभाव में नब्बे दिन के बाद टूट जाएगा समझो, आत्मा अलग हो जाएगी शरीर अलग हो जाएगा क्योंकि बीच का जो जोड़ने वाला हिस्सा था वो अलग हो गया वो बीच से गिर गया तो महावीर कहते हैं जब तक शरीर में भोजन पड़ा है तब तक जोड़ है उस स्थिति में अपने को ले आओ जब शरीर में बिल्कुल भोजन नहीं है तो तुम आसानी से जान सकोगे कि तुम शरीर से अलग प्रथक हो पृथक हो आइडेंटिफिकेशन टूट सकेगा तादात्म टूट सकेगा ये सच इसलिए जितना ही ज्यादा शरीर में भोजन होता है उतना ही शरीर के साथ तादात्म होता है जितना ज्यादा शरीर में भोजन होता उतना शरीर के साथ तादात्म होता है इसलिए भोजन के बाद नींद तत्काल आनी शुरू हो जाती है शरीर के साथ तादात में बढ़ जाता है तो मूर्छा बढ़ जाती है शरीर के साथ तादात में टूट जाता है तो होश बढ़ता है इसलिए उपवास से आदमी को नींद आना बड़ा मुश्किल होता है बिना खाए रात नींद नहीं आती नींद मुश्किल हो जाती इससे तीसरी बात ख्याल में लेने ले। महावीर का सारा का सारा प्रयोग जागरण का है अमूर्छा का है होश का अवेयरनेस का है तो महावीर कहते हैं भोजन चूंकि मूर्छा को बढ़ाता है तंदरा पैदा करता है भोजन के बाद नींद अनिवार्य हो जाती है इसलिए भोजन न लिया गया हो भोजन ना किया गया हो तो इससे उल्टा होगा होश बढ़ेगा अवेयरनेस बढ़ेगी जागरण बढ़ेगा ये तो हम सबका अनुभव है एक अनुभव तो हम सबका है कि भोजन के बाद नींद बढ़ती है रात अगर खाली पेट सोकर देखें तो पता चल जाएगा कि नींद मुश्किल हो जाती बार बार टूट जाती पेट भरा हो तो नींद बढ़ती है क्यों तो उसका वैज्ञानिक कारण है शरीर के अस्तित्व के लिए भोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है सर्वाधिक आपकी बुद्धि से भी ज्यादा एक दफा बिना बुद्धि के चल जाएगा सुना है मैंने की मुला नसरुद्दीन को चोरों ने एक दफा घेर लिया और उन्होंने कहा जेब खाली करते ही खोपड़ी में पिस्तौल मार देंगे मुल्ला ने कहा कि बिना खोपड़ी के चल जाएगा लेकिन बिना खाली जेब के कैसे चलेगा मुला ने कहा बिना खोपड़ी के चल जाएगा बहुत से लोग मैंने देखे बिना खोपड़ी के चला रहे लेकिन खाली जेब नहीं चलेगा तुम खोपड़ी में गोली मार दो चोर बहुत आराम लेकिन मुला ने ठीक कहा हम भी यही जानते हैं। ऐसी कथा है कि मुला का ऑपरेशन किया गया मस्तिष्क का एक डॉक्टर ने नई चिकित्सा विधि विकसित की थी जिसमें वो पूरे मस्तिष्क को निकाल लेता है उसे ठीक करता और वापस मस्तिष्क में डालता जब वो मस्तिष्क को निकाल के दूसरे कमरे में ठीक करने गया और जब ठीक करके कर लौटा तो देखा कि मुल्ला जा चुका था छह साल बाद मुल्ला लौटा वो डॉक्टर परेशान हो गया था उसने कहा कि तुम इतने दिन रहे का तुम भाग कैसे गए और इतने तुम तुम बचे कैसे वो खोपड़ी तो तुम्हारी मेरे पास रखी मुला ने का नमस्कार उसके बिना बड़े मजे से दिन कटे और मुझे इलेक्शन में चुन लिया गया तो मैं दिल्ली था राजधानी से लौट रहा हूं और अब जरूरत नहीं है अब क्षमा करे सिर्फ यही कहने आया हूँ आप परेशान न आप संभाल प्रकृति भी आपकी बुद्धि की फिक्र में नहीं है आपके पेट की फिक्र में इसलिए जैसे ही पेट में भोजन पड़ता है आपके शरीर की सारी ऊर्जा पेट के भोजन को पचाने के लिए दौड़ जाती है आपके मस्तिष्क की ऊर्जा जो आपको जागृत रखती है वो पेट की तरफ उतर जाती है और पेट को पचाने में लग जाती है इसलिए आपको तुंदरा मालूम होती है ये वैज्ञानिक कारण है इसलिए आपको तुंदरा मालूम होती है क्योंकि आपके मस्तिष्क की ऊर्जा जो मस्तिष्क में काम आती वो अब पेट में भोजन पचाने में काम आती है इसलिए जो लोग भी इस पृथ्वी पर मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं उनका भोजन रोज रोज कम होता चला जाता जो लोग मस्तिष्क से काम नहीं लेते उनका भोजन बढ़ता चला जाता है क्योंकि वही जीवन रह जाता है और कोई जीवन नहीं रह जाता महावीर ने यह अनुभव किया कि जब भोजन बिल्कुल नहीं होता शरीर में तो प्रज्ञा अपनी पूरी शुद्ध अवस्था में होती क्योंकि तब सारे शरीर की ऊर्जा मस्तिष्क को मिल जाती है क्योंकि पेट में कोई जरूरत नहीं रह जाती बचाने की कि महावीर को और आगे समझेंगे तो हमें ख्याल में आ जाएगा कि महावीर कहते थे भोजन बिल्कुल बंद हो शरीर की सारी क्रियाएं बंद हों, शरीर बिल्कुल मूर्ति की तरह ठहरा हुआ रह जाए हाथ भी हिले ना कौलू भी व्यर्थ ना हिले सब न्यूनतम पर आ जाए सब न्यूनतम पर आ जाए क्रिया तो शरीर की पूरी ऊर्जा जो अलग अलग बटी है वो मस्तिष्क को उपलब्ध हो जाती है और मस्तिष्क पहली तरफ जागने में समर्थ होता है नहीं तो जागने में समर्थ नहीं होता अगर महावीर ने भोजन में भी पसंदियां की शाकाहार हो मांसाहार न हो तो वो सिर्फ अहिंसा ही कारण नहीं था अहिंसा एक कारण था उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण दूसरा था और वो ये था कि मांसाहार पचने में ज्यादा शक्ति मांगता है और बुद्धि की मूर्छा बढ़ती है अहिंसा अकेला कारण होता तो महावीर कह सकते थे मरे हुए जानवर का मांस लेने में कोई हर्चा नहीं बुद्ध ने कहा भी अगर अहिंसा ही एकमात्र कारण है तो मार के मत क्योंकि मारने में हिंसा है मांस खाने में तो कोई हिंसा नहीं है अब ये जानवर मर गया है हम तो मार नहीं रहे मर गया है अब तो मांस खा रहे हैं तो मांस खाने में कौन सी हिंसा है मरे हुए के मांस खाने में कोई भी हिंसा नहीं इसलिए बुद्ध ने आज्ञा दे दी कि मरे हुए जानवर का मांस खाया जा सकता है हिंसा तो मारने में थी लेकिन महावीर ने मरे हुए जानवर का मांस खाने की भी आज्ञा नहीं दी क्योंकि महावीर का प्रयोजन मात्र अहिंसा नहीं है महावीर का उससे भी गहरा प्रयोजन यह है कि मांस पचने में ज्यादा शक्ति मांगता है शरीर को ज्यादा भारी कर जाता है पेट को ज्यादा महत्वपूर्ण कर जाता है और मस्तिष्क की ऊर्जा छीन होती है और तंदरा गहरी होती है इसलिए महावीर ने ऐसे हल्के भोजन की सलाह दी है जो कम से कम शक्ति मांगे और मस्तिष्क की ऊर्जा कम न हो ये मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह बना रहे तो ही आप जागृत रह सकते हैं अभी जिस स्थिति में आप है इसलिए इसको वाह तप कहा है इसको आंतरिक तप नहीं कहा जो आदमी आंतरिक तप को उपलब्ध हो जाएगा वो तो नींद में भी जागा रहता है उसका तो कोई सवाल नहीं जो आदमी आंतरिक तप को उपलब्ध हो जाता है उसे तो आप शराब भी पिला दे तो भी हो उसमें होता है उसे तो आप मार्फिया दे दें तो भी शरीर ही सुस्त हो जाता है शरीर ही ढीला पड़ जाता है भीतर इसकी ज्योति जागती रहती है, इसकी प्रज्ञा पर कोई भेद नहीं पड़ता लेकिन हमा, हमारी हालत ऐसी नहीं है हमें तो जरा सा भोजन का एक टुकड़ा भी हमारी कॉन्सियसनेस को बदलता हमारी चेतना को बदलता है जरा सा एक टुकड़ा हमारी चेतना को डवाडोल कर देता है हम भीतर और हो जाते हैं तो महावीर ने कहा है इसे पहला तप कहा है वाह तप में खेतना को बढ़ाना है तो जब भोजन शरीर में नहीं आसानी से बढ़ा हो सकेगा छोटी छोटी बातों के परिणाम होते हैं छोटी छोटी बातों के परिणाम होते हैं क्योंकि हम जहां जीते हैं वहां हम छोटी छोटी चीजों से ही भरे हुए और बंधे हुए हैं जिस दिन भी हम आदमी को भोजन की जरूरत से मुक्त कर सकेंगे उसी दिन आदमी परिपूर्ण रूप से चेतना से भर जाए हम पृथ्वी से नहीं बंधे पेट से बंधे हमारा गहरा बंधन पदार्थ से नहीं है ठीक कहें तो भोजन से है जिस मात्रा में आप भोजन के लिए आतुर हैं उसी मात्रा में आप मूर्छित होंगे स्लीपी होंगे और आपके भीतर जागरण को लाने में अड़चन पड़ेगी कठिनाई पड़ेगी तो ये सवाल इतना ही नहीं है कि भोजन छोड़ दिया ये तो सिर्फ वाह रूप है भीतर चेतना बढ़े तो चेतना कैसे बढ़े उसका हम आंतरिक तप में समझ पाएंगे कि चेतना कैसे बढ़े लेकिन भोजन छोड़कर कभी कभी चेतना बढ़ाने का प्रयोग कीमती है लेकिन हम जब भोजन छोड़ते हैं तो चेतना वगैरह नहीं बढ़ती केवल भोजन का चिंतन बढ़ता है उसका कारण है कि हम भोजन भी छोड़ते हैं तो हमें यह पता नहीं हम किस लिए छोड़ते हैं हमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ भोजन छोड़ देना ही पुण्य है वो बिल्कुल पागलपन है अकेला भोजन छोड़ देना पुण्य नहीं है भोजन छोड़ देने के पीछे जो रहस्य है उसमें पुण्य छिपा है अगर आपने सोचा कि सिर्फ भोजन छोड़ देना पुण्य है तो भोजन छोड़ के आप भोजन का चिंतन करते रहेंगे क्योंकि भीतर का जो असली तत्व है उसका तो को आपको कोई पता ही नहीं है आप बैठ के भोजन का चिंतन करेंगे और ध्यान रहे भोजन के चिंतन से भोजन ही बेहतर है क्योंकि भोजन का चिंतन बहुत खतरनाक है उसका मतलब यह हुआ कि पेट का काम आप मस्तिष्क से ले रहे हैं जो कि बहुत कंफ्यूजन पैदा करेगा आपके पूरे व्यक्तित्व को रुगण कर जाएगा इस पर हम पीछे बात करेंगे क्योंकि दूसरे सूत्र में महावीर इस पर बहुत जोर देंगे भोजन का चिंतन भोजन से बदतर है क्योंकि भोजन तो पेट करता है और चिंतन मस्तिष्क करता है मस्तिष्क का काम नहीं है भोजन अच्छा है पेट को ही अपना काम करने दें हां अगर मस्तिष्क में भोजन का चिंतन न चले तो ही अनशन का कोई उपयोग है तब जब भोजन भी नहीं और भोजन का चिंतन भी नहीं तो आपको पता है कि आपके चिंतन के दो ही हिस्से या तो काम या भोजन या तो काम वासना मन को घेरे रहती है या स्वाद की वासना मन को घेरे रहती है गहरे में तो काम वासना ही है क्योंकि भोजन के बिना काम वासना संभव नहीं है अगर भोजन आपका कम कर दिया जाए तो काम वासना को मुश्किल हो जाती है कठिनाई हो जाती है घेरे तो में तो काम वासना ही घेरे रहती है क्योंकि भोजन काम वासना को शक्ति देता है इसलिए भोजन घेरे रहता है ऊपर से हमें भोजन का चिंतन चलता रहता है महावीर से पूछेंगे तो वो कहेंगे जो आदमी भोजन में बहुत आतुर है वो आदमी काम वासना से भरा होगा वो भोजन लक्षण क्योंकि भोजन शक्ति देता है काम की शक्ति को बढ़ाता है और, और काम वासना में दौड़ाता है तो महावीर कहेंगे जो भोजन की चिंतन से भरा है भोजन की आकांक्षा से भरा है वो आदमी काम वासना से भरा है भोजन की वासना छूटे तो काम वासना स्थित होनी शुरू हो जाती है। ये जो हम भोजन का चिंतन करते हैं वो इसीलिए कि नहीं मिल रहा है भोजन तो हम सब्सटीट्यूट पैदा करते हैं ध्यान रहे हमारे मन की गहरी से गहरी तरकीब सब्स्टिट्यूट क्रिएशन परिपूरक पैदा करना अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो मन भोजन का चिंतन करवाएगा और उसमें उतना ही रस लेने लगेगा जितना भोजन में बल्कि कभी कभी ज्यादा रस लेगा जितना भोजन में भी नहीं मिलता ज्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि जितना भोजन से मिलता है उतना तो मिल नहीं सकता चिंतन से इसलिए चिंतन में इतना रस लेना पड़ेगा कि जो भोजन की कमी रह गई है वो भी चिंतन के ही रस से पूरी होती हुई मालूम पड़े इसलिए अगर काम वासना से बचिएगा तो मन काम वासना का चिंतन करने लगेगा रात कभी आप सोए हैं और आपने सपना देखा है कि जाके पानी पी रहे हैं वो सपना सिर्फ सच है आपको प्यास लगी होगी प्यास से सो गए होंगे भीतर प्यास चल रही होगी और नींद टूटना नहीं चाहती क्योंकि अगर आप पानी पीना पड़ेगा तो जागना पड़ेगा नींद टूटना नहीं चाहती तो नींद एक सपना पैदा करती है कि आप पहुंच गए हैं पानी के फ्रीज के पास पानी पी रहे हैं पानी पी के मजे से फिर सो गए ये सपना पैदा किया ये सपना तरकीब है जिससे प्यास की जो पीड़ा है वो भूल जाए और नींद जारी रहे आपके सब सपने बताते हैं कि आपने दिल में क्या क्या नहीं किया है और कुछ नहीं बताते आपके सपने के बिना आपकी जिंदगी को समझना मुश्किल है इसलिए आज का मनोवैज्ञानिक आपसे नहीं पूछता कि दिन में आपने क्या किया वो पूछता है रात में आपने क्या सपना देखा आप सोते थोड़ा आपके आपके बाबत जानकारी आपके दिन के काम से मनोवैज्ञानिक नहीं लेता वो आपसे नहीं पूछता आपने कुछ भी किया हो दुकान चलाई की मंदिर गए उससे कोई मूल्य नहीं वो पूछता सपने में कहा गए वो कहता है सपने में आप ऑथेंटिक हो प्रमाणिक हो वहां से पता चलेगा कि आदमी कैसे हो आपके जागने से कुछ पता नहीं चलेगा वहां तो बहुत धोखाधड़ी जाना था वैश्याल में पहुंच गया मंदिर में जागने में चल सकता है ये सपने में नहीं चल सकता सपने में ये धोखा आप नहीं कर सकते खड़ा वैश्याल्य में चले जाएंगे सपने में आप ज्यादा सरल सीधे साफ इसलिए मनोवैज्ञानिक को बेचारे को आपके सपने का पता लगाना पड़ता तभी आपके बाबत जानकारी मिलती आपसे आपके बाबत जानकारी नहीं मिलती आपका जागना इतना झूठा है कि उससे कुछ पता नहीं चलता आपके नींद में उतरना पड़ता है कि आप नींद में क्या कर रहे हो उससे पता चलेगा आप आदमी कैसे हो असली खोज क्या है आपकी तो अगर आप दिन में उपवास किए उससे पता नहीं चलेगा रात सपने में भोजन किए या नहीं उससे पता चलेगा अगर राज सपने में भोजन किए दिन का अनशन बेकार गया उपवास व्यर्थ हुआ लेकिन जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन सपने में भोजन करना ही पड़ता अनिवार्य है कहीं ना कहीं निमंत्रण मिल जाता आप कर भी क्या सकते हो राजमहल में भोज हो जाता आप कर भी क्या सकते हो जाना पड़ता है चिंतन जो नहीं हो पा रहा है वास्तविक रूप से उसे पूरा करने की कोशिश भोजन नहीं किया तो चिंतन कर रहे और ध्यान रहे भोजन करते तो पंद्रह मिनट में पूरा हो जाता चिंतन से पंद्रह मिनट में नहीं चलेगा पंद्रह मिनट का काम 150 घंटे चलाना पड़े चलते ही रहेगा चलते ही रहे क्योंकि तृप्ति तो मिलेगी नहीं भोजन की रस तो मिलेगा नहीं भोजन का शक्ति तो मिलेगी नहीं भोजन की तो फिर चिंतन में ही उलझाया रखना पड़ेगा आपने को इसलिए महावीर ने इस चिंतन को अगर आपने किया तो महावीर ने कहा है कि आप शरीर से करते हैं कोई काम या मन से इसमें मैं भेद नहीं करता आपने चोरी की या चोरी के बाबत सोचा मेरे लिए बराबर है पाप हो गया ये सवाल नहीं है कि आपने हत्या की या हत्या के संबंध में सोचा अदालत फर्क करती है अगर आप हत्या के संबंध में सोचें, कोई अदालत आपको सजा नहीं दे सकती आप खुद सोचे मुझे कोई अदालत ये नहीं कर सकती कि आप जुर्मी हैं, अपराधी है आप अदालत में कह भी सकते हैं, की हम हत्या का बहुत रस लेते हैं सपने भी देखते हैं दिन रात सोचते हैं इसकी गर्गन काट में उसकी गर्जन काट काटते ही रहते चाहे कहें या न कहे अदालत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती आप कानून की पकड़ के बाहर कानून सिर्फ कृत्य को पकड़ सकता है कर्म को पकड़ सकता है लेकिन महावीर कहते हैं धर्म भाव को भी पकड़ता तो है धर्म की अदालत के बाहर नहीं हो सकते भाव पर्याप्त हो गया महावीर कहते हैं कृत्य तो सिर्फ भाव की वाह है मूल तो भाव है अगर मैंने हत्या करनी चाहिए तो मैंने तो हत्या करी भी बाहर की परिस्थितियों ने न करने दी ये बात दूसरी पुलिस वाला खड़ा था अदालत खड़ी थी सजा का डर फांसी का तस्ता था इसलिए नहीं की ये दूसरी बात है बाहर की परिस्थितियों ने नहीं करने दी ये दूसरी बात है मेरे तरफ से मैंने कर दी अगर परिस्थिति सुगम होती सुविधापूर्ण होती पुलिस वाला ना होता या पुलिस वाला रिश्तेदार होता अदालत अपनी होती मजिस्ट्रेट अपना होता कानून अपना चलता होता तो मैंने कर दी होती फिर कोई मुझे रोकने वाला ना था न करने का कारण बाहर से आ रहा है करने का कारण भीतर से आ रहा है भीतर की ही तोल है अंततः आप तौले जाएंगे आपकी परिस्थितियां नहीं तोले जाएंगी ये नहीं पूछा जाएगा कि जब आप हत्या करना चाह रहे थे तो आपके पास बंदूक नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए भाव पर्याप्त थे हत्या हो गई अगर आपने भोजन का चिंतन किया उपवास नष्ट हो गया तब तो बड़ी कठिनाई इसका मतलब ये हुआ कि आप तब तक, तक उपवास न कर पाएंगे जब तक आपका चिंतन पर नियंत्रण न हो नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने कहा कि चर्चा के लिए हमने नंबर एक पर रखा है लेकिन इसको आप अकेले न कर पाएंगे जब तक चिंतन पर नियंत्रण न हो जब तक चिंतन आपके पीछे न चलता हो जब तक जो आप चलाना चाहते हो चिंतन में वही ना चलता हो अभी तो हालत ये है कि चिंतन जो चलाना चाहता वही आपको चलना पड़ता है जहाँ ले जाता है मन वहीं आपको जाना पड़ता है। नौकर मालिक हो गए सुना है मैंने की अमरीका का एक बहुत बड़ा करोड़पतिरथ चाइल्ड सुबह सुबह जो भी भिकमंगे उसके पास आता था उन्हें कुछ न कुछ देता था एक भिखमंगा नियमित रूप से 20 वर्षों से आता था रोज उसे एक डॉलर देता था और उसके बूढ़े बाप के लिए भी एक डॉलर देता था बाप कभी आता था कभी नहीं आता था बहुत बुरा था इसलिए बेटा ही ले जाता धीरे धीरे वो भिखारी इतना आश्वस्त हो गया कि अगर दो चार दिन ना आ पाता तो चार दिन के बाद अपना पूरा बिल पेश कर देता कि पांच दिन हो गए मैं आ नहीं पाया चार दिन वो चार डॉलर वसूल करता जो उसको मिलने चाहिए थे फिर उसका बाप मर गया रफ चाइल्ड को पता चला कि उसका बाप मर गया लेकिन उसने फिर भी अपने बाप का भी डॉलर लेना जारी रखा महीने भर तक रथ में ने कुछ ने के भी इसका बाप मरा और सदमा देना ठीक नहीं देते रहो महीने भर बाद उसने कहा कि अब तो हद हो गई है तुम्हारा बाप मर गया उसका डालर क्यों लेते हो उसने कहा कि क्या समझते हो बात की दौलत का मैं हकदार हूँ कि तुम हुयर मेरा बाप मरा कि तुम्हारा बाप मरा बाप मेरा मरा है तो उसकी संपत्ति का मालिक मैं हूँ रथ ने अपनी जीवन कथा में लिखवाया कि भिखारी भी मालिक हो जाते अभ्यास से हो गया चाइल उसने कहा ले जा भाई तू दो डॉलर ले और अपने बेटे को वसीयत लेके जाने जब तक हम हैं देते रहेंगे तेरे बेटे को भी देना पड़ेगा क्योंकि वसीयत। चिंतन सिर्फ आपका नौकर है लेकिन मालिक हो गया सभी इंद्रियां आपकी नौकर है लेकिन मालिक हो गई है अभ्यास लंबा है आपने कभी अपनी इंद्रियों को कोई आज्ञा नहीं दी आपकी इंद्रियों ने आपको आज्ञा दी है तब का एक अर्थ आपको कहता हूं तब का अर्थ है अपनी इंद्रियों की मालकियत उनको आज्ञा देने की सामर्थ्य प्रेट कहता है भूख लगी है आप कहते हैं ठीक है लगी है लेकिन मैं आज भोजन लेने को राजी नहीं हूं आप पेट से अलग हुए मन कहता है कि आज भोजन का चिंतन करेंगे अब आप कहते हैं कि नहीं जब भोजन ने नहीं किया तो चिंतन क्यों करेंगे चिंतन नहीं नहीं करेंगे तो ही आप अंशन कर पाएंगे उपवास कर पाएंगे अंतर कोई फर्क नहीं लगेगा पेट कहता रहेगा भूख लगी है मन चिंतन करता रहेगा आप और उलझ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और जैसा वो चार दिन के बाद अपना दिल लेकर हाजिर हो जाता व्यापारी चार दिन के उपवास के बाद पेट अपना बिल्ले के हाजिर हो जाएगा कि चार दिन भोजन नहीं किया आप ज्यादा कर डालो तो पचीस के बाद दस दिन में सब पूरा कर डालेंगे दुगने तरह से बदला ले लेंगे जो जो चूक गया उसको ठीक से भरपूर कर लेंगे अपनी जगह वापस खड़े हो जाएंगे उपवास हो सकता है तभी जब चिंतन पर आपका वश हो लेकिन चिंतन पर आपका कोई भी वश नहीं आपने कभी कोई प्रयोग ही नहीं किया हमें चिंतन की तो ट्रेनिंग दी गई है हमें विचार का तो प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन विचार की मालकियत का कोई प्रशिक्षण नहीं है आपको स्कूल में कॉलेज में विचार करना सिखाया जा रहा है दो और दो जोड़ना सिखाया जा रहा है सिखाया जा रहा है एक बात नहीं सिखाई जा रही कि दो दो जब जोड़ना हो तभी जोड़ना जब न जोड़ना हो तो मत जोड़ना लेकिन अगर मन दो दो जोड़ना चाहे तो आप रोक नहीं सकते आप कोशिश करके देख आज घर कहें कि हम दो दो ना जोड़ेंगे और मन दो दो जोड़ेगा उसी वक्त जोड़ेगा वो आपको डिफाई करेगा वो कहेगा तुम हो क्या हम दो दो जोड़ के बताते तुम कहते नहीं जोड़ेंगे हम जोड़ के बताते हैं दो दो चार होते आप आज कोशिश करना कि दो दो ने नहीं जोड़ना फौरन मन कहेगा चार आपके नाम जोड़ना नहीं वो कहेगा चार वो आपको डिफाई करता है और उसको डिफाई करना चाहिए क्योंकि उसकी मालिकियता आप छीन रहे हैं उसने आप आपने आपको उस अब तक आपने उसको मालिक बना के रखा है एक दिन में ये नहीं हो जाएगा लेकिन अगर इसके प्रति सजगता आ जाए और ये ख्याल आ जाए कि मैं अपनी ही इंद्रियों का गुलाम हो गया तो शायद थोड़ी यात्रा करनी पड़े थोड़ी यात्रा करनी पड़े इंद्रियों के विपरीत अनशन वैसी ही यात्रा की शुरुआत है महिर कहते हैं ठीक आज नहीं बात समाप्त हो गई लेकिन आपके नहीं और हाँ में बहुत फर्क नहीं आपके व्यक्तित्व में हाँ और नहीं में बहुत फर्क नहीं है आपका बेटा आपसे कहता है ये खिलौना लेना आप कहते हैं। नहीं बड़ी ताकत से कहते हैं लेकिन बेटा वही पैर पटकता खड़ा रहता वो कहता है लेंगे दोबारा आप कहते हैं मान जा नहीं लेंगे आपकी ताकत छीन हो गई आपका नहीं हाँ की तरफ चल पड़ा वो बेटा पैर पटकते रहता है कहता लेंगे आखिर आप लेते बेटा जानता है कि आपकी नहीं का कुल इतना मतलब है कि तीन चार दफे पैर पटकना पड़ेगा और हाँ हो जाएगा और कुछ मतलब नहीं ज्यादा छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आपके ना की ताकत कितनी एंड हाउ मच यू मीन बाय सेइंग नो बच्चे जानते हैं और आपकी ना को कैसे काटना ये भी वो जानते हैं और काट देते आपकी ना को हा में बदल देते और जितने जोर से आप कहते हैं नहीं उतनी जोर से बच्चा जानता है कि कमजोरी की घोषणा या आप डरवाने की कोशिश कर रहे हैं डरे हुए अपने से ही कहीं हारा निकल जाए वो तो बच्चा समझ जाता है कि जोर से बोले ठीक है अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे नहीं जो आदमी सच में शक्तिशाली है वो जोर से नहीं नहीं कहता वो शांति से कह देता नहीं और बात समाप्त हो गई आपकी इंद्रिया भी ठीक इसी तरह का टन टन सीख लेती है सब बच्चा सीख लेते हैं आप कहते हैं आज भोजन नहीं तो आप हैरान होंगे अगर आप रोज 11 बजे भोजन करते हैं तो आपको रोज 11 बजे भूख लगती है लेकिन अगर आपने कल रात तय किया कि कल उपवास करेंगे तो 6 बजे से भूख लगती है ये बड़ी आश्चर्य की बात ग्यारह बजे रोज भूख लगती थी 6 बजे कभी नहीं लगती थी हुआ क्या क्योंकि तो अभी आपने अभी तो कुछ किया नहीं अभी तो अनशन भी शुरू नहीं हुआ वो ग्यारह बजे शुरू होगा सिर्फ ख्याल रात में तय किया कि कल अनशन करना है उपवास करना है सुबह से भूख लगने लगी सुबह से क्या रात से ही शुरू हो जाए वो आपके पेट ने आपके ना को हाथ में बदलने की कोशिश उसी वक्त शुरू कर दी उसने कहा तुम क्या समझते हो 11 बजे तक वो नहीं रुकेगा भूख इतने जोर से कभी नहीं लगती थी रोज तो ऐसा था असल में कि 11 बजे खाते थे इसलिए खाते थे वो एक समय का बंधन था लेकिन आज भूख बड़े जोर से लगेगी और अभी ग्यारह ही बजे इसलिए वस्तुतः तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है रोज भी ग्यारह बजे तक भूख भूखे रहते थे कोई फर्क नहीं पड़ा है कहीं भी लेकिन चित्त में फर्क पड़ गया और इंद्री अपनी मालिकियत कायम करने की कोशिश करेगी वो कहेगी कि नहीं बहुत जोर से भूख लगी इतने जोर से कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख लगी सुनिश्चित ही कोई भी अपनी मालकियत आसानी से नहीं छोड़ देता एक बार मालकीयत दे देना आसान है वापस लेना थोड़ा कठिन पड़ता है वही कठिनता तपस्या है लेकिन अगर आप सुनिश्चित हैं और आपके ना का मतलब ना और हाँ का मतलब हा होता है सच में होता है तो इंद्रिया बहुत जल्दी समझ जाती हैं। बहुत जल्दी समझ जाती है कि आपके ना का मतलब ना है और आपके हां का मतलब हां है इसलिए मैं आपसे कहता हूं संकल्प अगर करना तो फिर तोड़ना मत अन्यथा करना ही मत क्योंकि संकल्प करके तोड़ना आपको इतना दुर्बल कर जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं संकल्प करना ही मत वो बेहतर है क्योंकि संकल्प टूटेगा नहीं तो उतनी दुर्बलता नहीं आएगी एक भरोसा तो रहेगा कि कभी करेंगे तो पूरा कर लेंगे लेकिन संकल्प करके अगर आपने तोड़ा तो आप अपने ही आंखों में अपने ही सामने दीनहीन हो जाएंगे और सदा के लिए वो दिनहीन तो आपके पीछे रहेगी और जब भी आप दोबारा संकल्प करेंगे तब आप पहले से ही जानेंगे कि टूटे ये चल नहीं सकता छोटे संकल्प से शुरू करें बहुत छोटे संकल्प से शुरू करें गुरुजी बहुत छोटे संकल्प से शुरू करवाता था वो कहता है इस हाथ को ऊंचा कर लो अब इसको नीचे मत करना जैसे तय किया कि नीचे मत करना पूरा हाथ कहता है नीचे करो अब इसको नीचे मत करना अब चाहे कुछ भी हो जाए इसको नीचे मत करना जब तक कहता था गुरुजी मैं ना कहूँ हाथ को नीचे मत करना हाथ दलीलें करेगा आप सोचेंगे हाथ कैसी दलीलें करेगा हाथ दलील करता है वो आर्गू करेगा वो कहेगा बहुत थक गए अब तो नीचे कर लो वो कहेगा गुरुजीएफ यहाँ कहाँ देख रहा है एक दफा नीचे करके ऊपर कर लो उसकी तो और ध्यान रखने गुरुजी जब भी ऐसी आज्ञा देता था तो पीठ पर के बैठता था हाथ 25 आर्गूमेंट खोजेगा वो कहेगा ऐसे में कहीं लखवा ना लग जाए और फिर हाथ कहेगा इससे फायदा भी कि हाथ ऊंचे करने से भगवान मनने वाला है अरे ये हाथ तो शरीर का हिस्सा है इससे आत्मा का क्या संबंध मेरे पास लोग आते वो कहते हैं कपड़े बदलने से क्या होगा आत्मा बदलनी है कपड़ा बदलने की हिम्मत नहीं है आत्मा बदलनी है वो कहते हैं आत्मा बदलने से होगा तो कपड़े बदलने से क्या होगा वो सोच रहे हैं ये दलील वो दे रहे हैं ये उनके कपड़े दे रहे हैं ये दलील उनकी नहीं है ये उनके कपड़ो की वो जो घर में साड़ियों का ढेर लगा हुआ है वो साड़िया कह रही कि कपड़े से क्या होगा लेकिन वो सोच रहे हैं कि बहुत आत्मिक खोज कर लाए वो कह रहे हैं भीतर का परिवर्तन चाहिए बाहर के परिवर्तन से क्या होगा बाहर का परिवर्तन तक करने की सामर्थ्य नहीं जुटती भीतर के परिवर्तन के सपने देख रहे हैं बाहर इतना बाहर नहीं है जितना आप सोचते हैं वो भीतर तक फैला हुआ है भीतर इतना भीतर नहीं जितना आप सोचते हुए आपके कपड़ों तक आ गया है वो तो सब तरफ फैला हुआ है अपने को धोखा देना बहुत आसान है जो भूखा नहीं रह सकता वो कहेगा अनशन से क्या होगा भूखे मरने से क्या होगा कुछ नहीं होगा जो नग्न खड़ा नहीं हो सकता वो कहेगा नग्न खड़े करने से क्या होगा इससे क्या होने वाला है उपवास से कुछ भी नहीं होगा तो क्या भोजन करने से हो जाएगा नग्न खड़े होने से नहीं होगा तो क्या कपड़े पहनने से हो जाएगा तो गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं होगा तो दूसरे रंग के वस्त्र पहनने से हो जाएगा क्योंकि दूसरे रंग के वस्त्र पहनते वक्त उसने यह दलील कभी नहीं थी कि कपड़ों से क्या होगा लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनते वक्त वही आदमी दलील लेके आ जाता है कि कपड़े से क्या होगा हमारा मन हमारी इंद्रिया हमारे कपड़े हमारी चीजें सब दलीलें देती हैं और हम रेशनलाइज करते हैं ध्यान रहे रीजन और रेशनलाइजेशन में बहुत फर्क है बुद्धिमत्ता में और बुद्धिमत्ता का धोखा खड़ा करने में बहुत फर्क है अब जब हाथ कहता है कि थक जाएंगे मर जाएंगे गुरुजीएफ कहता है कि तुम नीचे मत करना अगर हाथ थक जाएगा तो गिर जाएगा तुम नीचे मत करना थक जाएगा तो गिर जाएगा तुम करोगे क्या फिर अगर हाथ सच में ही थक जाएगा तो रुकेगा कैसे जब तक रुका है तब तक तुम मत गिराना तुम अपनी तरफ से मत गिराना अगर हाथ गिरे तो तुम देख लेना कि गिर जाए पर तुम को ऑपरेट मत करना तुम सहयोग मत देना पर बारी के बाद हम बड़े धोखे से सहयोग दे सकते हम कह सकते हैं ये हाथ गिर रहा है हम थोड़ी गिरा रहे हैं हाथ गिर रहा है और आप जानते हैं कि गिर नहीं रहा है आप गिरा रहे इतने भीतर अपने को साफ साफ देखना पड़ेगा अपनी बेईमानियों को अपनी वंचनाओं को अपने डिसेप्शन को और जो आदमी अपनी वंचनाओं को नहीं देखता उसके हाँ और ना में फर्क नहीं रह जाता वो ना कहता है और हाँ कर लेता है हाँ कहता है और ना कर लेता है मुला नसुद्दीन का लड़का पैदा हुआ बड़ा हुआ तो नसरुद्दीन ने सोचा कि क्या बनेगा इसकी कुछ जांच कर लेनी चाहिए तो उसने कुरान रख दी पांच एक शराब की बोतल रख दी एक दस रुपए का नोट रख दिया और छोड़ दिया उसको कमरे में और के खड़ा हो गया लड़का गया उसने दस रुपए का नोट जेब में रखा कुरान बगल में दबाई शराब की नहीं नसरुद्दीन बाघा अपनी बीबी ऐसी बोला की राजनीतिज्ञ हो जाएगा कुरान पाता तो सोचते धार्मिक खो जाएगा शराब पीता तो सोचते आधार में खो जाएगा रुपया जेब में रख कर भाग गया होता तो सोचते व्यापारी हो जाएगा ये हो जाएगा ये कहेगा कुछ करेगा कुछ होगा कुछ ये सब एक साथ करेगा हमारा चित्त ऐसी कर रहा है धर्म भी कर रहा है अधर्म भी सोच रहा है जो कर रहा है जो सोच रहा है दोनों से कोई संबंध नहीं खुद कुछ और ही है और ये सब जाल एक साथ तपस्या इस जाल को काटने का नाम है और व्यक्तित्व को एक प्रतिमा देने की प्रक्रिया है इस बात की कोशिश है कि व्यक्तित्व में एक स्पष्ट रूप निखर आए एक आकार बन जाए आप ऐसे विकृत कुछ भी आकार न रह जाए आपने एक आकार उभरे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्त, आहिस्त, आप स्पष्ट होते जाए एक क्लैरिटी हो अगर आपको नहीं भोजन लेना है तो नहीं लेना है या आपके पूरे व्यक्तित्व की आवाज हो जाए बात खत्म हो गई अब ये बात नहीं उठेगी जब तक नहीं लेना है महावीर तो बहुत अनूठा प्रयोग करते थे क्योंकि ये भी हो सकता है उसको बचाव के लिए वो प्रयोग था ये भी हो सकता है कि आपने तय कर लिया 24 घंटे नहीं लेंगे भोजन और न सोचेंगे तो मन कहता कोई हर्चा नहीं चौबीस घंटे की बात है ना चौबीस घंटे बात तो सोचेंगे करेंगे ठीक कोई तरह 24 घंटे निकाल देंगे मन इसके लिए भी राजी हो सकता है क्योंकि इन डेफिनेट नहीं है मामला डेफिनेट निश्चित 24 घंटे के बाद तो कर ही लेना है तो 24 ही घंटे की बात है ना एक मजबूरी जैसा आप धोलेंगे लेकिन तब आपको उपवास की प्रसन्नता ना मिलेगी बोझ होगा तब उपवास का आनंद आपके भीतर न वो एक वो लहर रात के भीतर ना आएगी जो इंद्रियों के ऊपर मालकीय के तो होने से आती है तब सिर्फ एक बोझ होगा कि 24 घंटे धो लेना है गुजार देंगे 24 घंटे निकाल देंगे समय को काट लेंगे समय को स्थानक में मंदिर में देरासर में कहीं बैठ के समय गुजार देंगे किसी तरह निपटा ही देंगे लेकिन तब तब अनशन नहीं हुआ महावीर निश्चित न करते थे कि कब भोजन लेंगे और अनिश्चय पर छोड़ते थे नियति पर बहुत हैरानी का प्रयोग था वो महावीर ने अकेले ही इस पृथ्वी पर किया वो कहते थे कि भोजन में तब लूंगा जब ऐसी ऐसी घटना घटे जब घटना अपने हाथ में नहीं रास्ते पे निकलूंगा अगर किसी बैलगाड़ी के सामने कोई आदमी खड़ा होकर रो रहा होगा अगर बैल काले रंग के होंगे अगर उस आदमी की एक आंख फूटी होगी और एक आंख से आंसू टपकर होगा तो मैं भोजन ले लूंगा और वो भी अगर वही कोई भोजन देने के लिए निमंत्रण दे देगा नहीं तो आगे अनेक दिन महावीर गांव में जाते, वो जो तय करके जाते थे जो तय उन्होंने कर लिया था पहले दिन भोजन के छोड़ने के वो पूरा नहीं होता वो वापस लौट आते लेकिन वो बड़े आनंदित वापस लौटते क्योंकि वो कहते कि जब नियति की इच्छा नहीं है तो हम क्यों इच्छा करें जब कॉस्मिक जब जागतिक शक्ति कहती है कि नहीं आज भोजन बात खत्म हो गई अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने नियति जाने वो वापस लौट आते तो गाँव भर रोता है गाँव भर परेशान होता क्योंकि गांव में अनेक लोग खड़े होते भोजन लेने कर और अनेक इंतजाम करके खड़े होते अभी भी खड़े होते हैं लेकिन अब जैन दिगम्बर मुनि वैसा प्रयोग करता है अभी भी लेकिन वो सब जाहिर है की वो क्या क्या नियम लेता है पांच सात नियम जाहिर है वो वही वो, वो लेता है पांच सात घरों में वो नियम पूरे कर देते किसी घर के सामने केले लटके होंगे अब वो मालूम वो केले लटका लेते हैं सब, सब लोग अपने घर के सामने कोई स्त्री सफेद साड़ी पहन के भोजन के लिए निमंत्रण करेगी वो मालूम अब पांच सात नियम हो गए पांच सात नियम पाँच सात घरों में लोग खड़े हो जाते हैं करके अब जैन मुनि कभी बिना भोजन ये नहीं लौटता निश्चित ही महावीर से ज्यादा होशियार वही तो भोजन उसको उसको बनाने वाले पूरा कर देते हैं भोजन लेकर वो लौट जाता है आदमी अपने को कितने धोखे दे सकता है महावीर की प्रक्रिया बहुत और थी वो ये थी कि मैं वो किसी को कहीं रही कौन के भीतर है बात अब वो क्या है कभी कभी तीन तीन महीने महावीर को खाली बिना भोजन लिए गांव से लौट जाना पड़ा बात खत्म हो गई पर इनडेफिनेट और जब मन के लिए कोई सीमा नहीं होती तो मन को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है जब मन के लिए सीमा होती है तो खींचना बहुत आसान होता है एक ही घंटे की तो बात है तुम तो निकाल देंगे चौबीस तो घंटे की, तो तो की बात है गुजार देंगे लेकिन इंडेफिनिट महावीर का जो अनशन था उसकी कोई सीमा न थी वो कब पूरा होगा कि नहीं होगा कि यह जीवन का अंतिम होगा भोजन इसके बाद नहीं होगा इसका भी कुछ पक्का पता नहीं वो कल पर कल की बात है कल गांव में वो जाएंगे हो गया हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ वापस लौट आएंगे बात खत्म हो गई इसलिए महावीर ने उपवास और अनशन पर जैसे गहरे प्रयोग किए इस पृथ्वी पर किसी ने कभी नहीं किए मगर आश्चर्य की बात है कि इतने कठिन प्रयोग करके भी महावीर को फिर भी भोजन तो कभी कभी मिल ही जाता था 12 वर्ष में तीन बार भोजन मिला कभी 15 दिन बाद कभी दो महीने बाद कभी तीन महीने बाद कभी चार महीने बाद तो भोजन मिला तो महावीर कहते थे जो मिलने वाला है वो मिल ही जाता है तो महावीर कहते थे त्याग तो उसी का किया जा सकता है जो नहीं मिलने वाला है उसका तो त्याग भी कैसे हो सकता है जो मिलने वाला ही है। और तब महावीर कहते थे जो नियति से मिला है उसका कर्म बंधन मेरे ऊपर नहीं है बात मेरा नहीं है कोई संबंध उससे क्योंकि मैंने किसी से मांगा नहीं मैंने किसी से कहा नहीं छोड़ दिया अनंत के ऊपर की होगी जगत को कोई जरूरत मुझे चलाने की तो और चला लेगा और नंगों की जरूरत तो बात खत्म हो गई मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं ध्यान रहे महावीर की सारी प्रक्रिया जीवेषणा छोड़ने की प्रक्रिया महावीर कहते हैं मैं जीवित रहने के लिए कोई ऐसा नहीं करता अगर इस अस्तित्व को ही अगर इस होने को ही जरूरत हो मेरी कोई तो जुटा लेना वो मेरा इंजाम नहीं और तुम्हें भी कोई जरूरत में रह जाए तो मेरी तरफ से जरूरत पहले ही छोड़ चुका लेकिन आश्चर्य तो यही है कि फिर भी महावीर जिए चालीस वर्ष स्वस्थ जिए आनंद से जिए इस भूख ने उन्हें मार डाला इस नियत पर छोड़ देने से वे दिल हीन हो गए ये जीवेश को हटा देने से मौत न आ गई जरूर बहुत से राज पता चलते हमारी ये चेष्टा कि मैं ही मुझे जला रहा हूं विचित्रता है और हमारा ये ख्याल कि जब तक मैं न मरूंगा कैसे मरूंगा ना समझिए बहुत कुछ हमारे हाथ के बाहर है उसे भी हम समझते हैं हमारे हाथ के भीतर है जो हमारे हाथ के बाहर है उसे हाथ के भीतर समझने से ही अहंकार का जन्म होता है जो हमारे हाथ के बाहर है उसे हाथ के बाहर ही समझने से अहंकार विसर्जित हो जाता है महावीर अपना भोजन भी पैदा नहीं करते महावीर स्नान भी नहीं करते अपनी तरफ से वर्षा का पानी जितना दुला देता है दुला देता है लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि महावीर के शरीर से पसीने की दुर्गंध नहीं आती थी आनी चाहिए बहजा आनी चाहिए क्योंकि महावीर स्नान नहीं करते हैं। पर आपने कभी ख्याल किया सैकड़ों पशु पक्षी है स्नान नहीं करते वर्षा का पानी बस काफी उनके शरीर से दुर्गंध आती एक आदमी अकेला ऐसा जानवर है जो बहुत दुर्गंध देता जिस डियोडरेंट की जरूरत पड़ती रोज सुगंध छेको डिओडरेंट साधनों से नहाओ सब तरह का इंजाम करो फिर भी पांच सात मिनट किसी के पास बैठ जाओ तो असली खबर मिल जाती आदमी अकेला जानवर है जो दुर्गंध देता है महावीर के जीवन में जिन लोगों को जानकारी थी जो उनके निकट थे वो बहुत चकित थे कि तो उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती असल में महावीर ऐसे जीते हैं जैसे पशु पक्षी जीते उतने ही नियत पर अपने को छोड़कर जो मर्जी इस विराट की इस अंग सत्ता की जो मर्जी वही उसके लिए राजी है। ऐसा भी नहीं कि पसीना आएगा तो वो परेशान होंगे कि नाराजी होंगे पसीने के लिए राजी होंगे दुर्गंध आएगी दुर्गंध के लिए राजी होंगे असल में राजी होने से एक नई तरह की सुगंध जीवन में आनी शुरू होती है एक्सेप्टेबिलिटी जब हम सब स्वीकार कर लेते हैं तो अनूठी सुगंध से जीवन भरना शुरू हो जाता है सब दुर्गंध अस्वीकार की दुर्गंध है। सब दुर्गंध अस्वीकार की दुर्गंध और सब कुरूपता अस्वीकार की कुरूपता है स्वीकार के साथ ही एक अनूठा सौंदर्य स्वीकार के साथ ही एक अनूठी सुगंध से जीवन भर जाता है एक से जीवन भर जाता है। महावीर को पानी गिरे तो तो समझेंगे कि स्नान कराना था बादलों को इसको जब कथाओं में लिखा गया तो हम बड़ी भूलें कर दी क्योंकि कथाएं तो कवि लिखते हैं और जब लिखते हैं तो तो फिर प्रतीक और और सारा काव्य उसमें संयुक्त होता मिथ बन जाती कवियों ने जब इसी बात को कहा तो खराब हो गई बात मजा चला गया कवियों ने कहा कि जब देवताओं ने स्नान करवाया सब बात खराब हो गई उसका मजा चला गया वो मजा ही चला गया बात ही खत्म हो गई अभिषेक देवताओं ने किया महावीर खुद को तो स्नान नहीं करते तो देवता बेचैन हो गए वो आया और उन्होंने स्नान करवाया असल में ऐसी बात नहीं है बात कुल इतनी ही है कि महावीर ने समस्त पर स्वयं को छोड़ दिया जब बादल बरसे स्नान हो गया लेकिन तो उन दोनों लोग बादलों को भी देवता कहते थे इंद्र था तो कथा में जब लिखा गया तो लिखा गया कि इंद्र आया और उसने स्नान करवाया ये सिर्फ प्रतीक है बात कुल इतनी ही है कि महावीर ने छोड़ दिया नियत पर प्रकृति पर सब जो करना होकर मैं राजी ये राजी होना अहिंसा है और इस राजी होने के लिए उन्होंने अंसम को प्राथमिक सूत्र कहा है क्यों चुं, क्योंकि आप राजी कैसे होंगे जब तक आपकी सब इंद्रिया आपसे राजी नहीं है तो आप प्रकृति से राजी कैसे होंगे इसे थोड़ा देख लें यह डबल हिस्सा है आपकी इंद्रियां ही आपसे राजी नहीं है पेट कहता है भोजन दो शरीर कहता है कपड़े दो ती विश्राम चाहिए आपकी एक एक इंद्री आपसे बगावत किए हुए वो कहती है ये दो नहीं तुम्हारा जिंदगी बेकार अकार तुम बेकार जी रहे मर जाओ इससे तो बेहतर है अगर एक अच्छा बिस्तर नहीं जुटा पा रहे मर जाओ आपकी इंद्रिया आपसे नाराजी है आपसे राजी नहीं और आपको खींच रही है तो आप इस विराट से कैसे राजी हो पाएंगे इतने छोटे से शरीर में इतनी छोटी सी आप से राजी नहीं हो पाती तो इस विराट शरीर में इस ब्रह्मांड में आप कैसे राजी हो पाएंगे और फिर जब तक आपका ध्यान इंद्रियों से उलझाए तब तक आपका ध्यान उस विराट पर जाएगा भी कैसे यही क्षुद्र में अटका रह जाता है कभी पैर में कांटा गढ़ जाता है कभी सिर में दर्द हो जाता है कभी ये पसली दुखती है कभी वो इंद्री मांग करती है इन्हीं के पीछे दौड़ते दौड़ते सब समय जाया हो जाता तो महावीर कहते हैं पहले इन इंद्रियों को अपने से राजी करो अंशन का वही अर्थ है कि पेट को अपने से राजी करो तुम पेट से राजी मत हो जाओ जानो भली भांति की पेट तुम्हारे लिए है तुम पेट के लिए नहीं हो लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत से ये कह सकें कि हम पेट के लिए नहीं भली भांति वो जानते कि हम पेट के लिए पेट हमारे लिए नहीं हम साधन ही और पेट साध्य हो गया है पेट कार सभी इंद्रिया साध्य हो गई है खींचती रहती हैं बुलाती रहती हैं हम दौड़ते रहते हैं मुला नसरुद्दीन एक दिन अपना मकान पर बैठकर खप्पर ठीक कर रहा है बरसाने के करीब है वो अपने खपरे ठीक कर रहा है एक भिखारी ने नीचे से आवाज दी कि नसरुद्दीन नीचे आओ सुद्दीन ने कहा कि तुझे क्या कहना है वही से कह दे उसने कहा माफ करो नीचे आओ नसुद्दीन बेचारा सीढ़ियों से नीचे उतरा भिखारी के पास गया भिखारी ने कहा कि कुछ खाने को मिल जाए नसुद्दीन ने कहा कि समझ। ये तो नीचे से कह सकता था इसके मुझे नीचे बुलाने की जरूरत उसने कहा बड़ा संकोच लगता था जोर से बोलूंगा कोई सुन लेगा नसुद्दीन ने कहा बिल्कुल ठीक ऊपर चल भिखारी बड़ा मोटा तगड़ा था बामुश्किल चढ़ पाया जहाँ के नीन ऊपर अपने खपड़े जमाने में लग गया थोड़ी देर भिखारी खा रहा उसने कहा कि भूल गए क्या मैं सुरुद्दीनों का भीक नहीं देनी यही कहने के लिए ऊपर लाया कहा तू आदमी कैसा है नीचे ही क्यों न कह दिया मैं सदीनों का बड़ा संकोच लगा कोई सुन लेगा जब तू भिकारी हो मुझे नीचे बुला सकता है तो मैं मालिक हो तुझे ऊपर नहीं बुला सकता पर सब इंद्रियों हमें नीचे बुलाए चली जाती हैं हम इंद्रियों को ऊपर नहीं बुला पाते अनशन का अर्थ है इंद्रियों को हम ऊपर बुलाएंगे हम इंद्रियों के साथ नीचे नहीं जाएंगे आज इतना ही कल हम दूसरे तत्व पर विचार करेंगे लेकिन पांच मिनट जाएंगे नहीं बैठे रहेंगे